प्रश्नोत्तर दीप माला योग एवं ध्यान जिज्ञासा क्या सन्यासी को योगाभ्यास करना चाहिए समाधान योगाभ्यास करने का सन्यास से कोई विरोध तो नहीं दिखता योगाभ्यास करने के लिए ही तो सन्यास लिया जाता है आस उपते कालम नेद वेदांत चिंतया योगवासी यह योगाभ्यास नहीं है तो और क्या है मन और इंद्रियों को संयम करना चित्त को परमात्मा में समाहित रखना ये सब योगाभ्या योगा योगाभ्यास योगा ही तो है गीता में भी कहा है विवेक सेवी लघ्वासी यज्वा काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्य समुपासश्रिता अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुंच निर्म शांतो ब्रह्म भूजा कल्पते यह सन्यासी के लिए ही कहा गया है कि वह ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है तो उसे नित्य ही ध्यान योग परायण होना पड़ेगा योगाभ्यास का अर्थ केवल आसन प्राणायाम करना ही नहीं होता परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिस भी साधन का अभ्यास किया जाए वह योगाभ्यास ही है यदि कोई सन्यासी सिद्ध के लिए योगाभ्यास करता है तब तो वह लक्ष्य से भटक जाता है सन्यासी के लिए आत्मयोग का अभ्यास ही मुख्य है लक्ष्य में अनुकूल जो योगाभ्यास है वह तो उसके लिए अनिवार्य है जिज्ञासा प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार करें और उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए समाधान साधक सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि अष्टांग योग में क्या क्रम कहा गया है सबसे पहले यम नियम कहे गए हैं इसलिए उन्हें जीवन में दृढ़ता से धारण करना पड़ेगा जिस व्यक्ति को समाधि प्राप्त करनी है उसका आसन सिद्ध होना चाहिए अर्थात बिना किसी समस्या के तीन घंटे तक एक आसन पर बैठ सके अथवा कम से कम एक घंटा तो अनिवार्य है इसके बाद ही प्राणायाम के अभ्यास में प्रवृत्त होना चाहिए प्राणायाम के समय आहार विहार का विशेष ध्यान रखना पड़ता है योग ग्रंथों में इस विषय में काफी विस्तार से लिखा है साधक को वहाँ से समझ लेना चाहिए आहार विहार में व्यतिक्रम होने पर प्रायः प्राणायाम बिगड़ जाता है तो रोग हो जाते हैं और योगक बीमारी असाध्य हो जाती है हमारे गुरु जी के गुरु महाराज युवावस्था में प्राणायाम का अभ्यास करते थे एक दिन गलती से भैंस के दूध का मट्ठा पी लिया उसी से उनका प्राण वायु कुपित हो गया तभी से कुछ कुछ दिनों के अंतराल में उनके पेट में भयंकर शूल होता था और कोई भी दवा उस पर काम नहीं करती थी इसी प्रकार अपने शरीर की क्षमता को भी समझना चाहिए कि कितना प्राणायाम हम सहन कर सकते हैं अन्यथा समस्या आती है हमने स्वयं एक गृहस्थ साधक को देखा है जिन्होंने एक उच्च कोटि के गुरु से प्राणायाम सीखा था दिन में पाँच पाँच घंटे तक उसका अभ्यास करते थे परंतु बाद में एक दिन प्राण नाड़ियों में फंस गया उसके बाद से हमेशा उनके शरीर में कंपन होता रहता था उनके गुरुजी का शरीर उस समय तक शांत हो चुका था दूसरा कोई व्यक्ति उन्हें ठीक नहीं कर पाया इसलिए प्राणायाम का अभ्यास अनुभवी गुरु के निर्देशन में उनके निकट रहकर ही करना चाहिए